तो बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा ग्रींद बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चर्पा ग्रंथि की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री नाय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो श्री राह हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मण हरि गोविंद जय जय गोलवृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जयति पराशटूनु सत्यवती हृदय कमल यमलगल्तम वा ममृतम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराकू तस्य हरे पदकमल वंदे श्री वंदेह श्रीदमल श्रीगुरून् वैष्णवा श्रीूप साग्र जा सह गणरघुनाथन्वत तम सजीव साद्वैतम सारधदूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सहगणलता श्री, श्री, श्री विशाखान्विता नारायण नमस्कृत्य नरम से नरोत्तम दीवीं सरस्वती व्या तयमीर वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे यावलोक हे भट्टी सुमते श्री जीव में दयाम द्रात बिहारी लाल की जय परमंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री स्वरूप दामोदर बंगवासी कवि उनकी कविता की समीक्षा कर रहे हैं समीक्षा का अर्थ होता है कि किसी के दोष और गुण दोनों को कहीं प्रकट करना दोष की ओर दृष्टि जल्दी जाती है इसलिए समीक्षा में दोष की ओर ज्यादा ध्यान होता है परंतु तो समीक्षा में दोष और गुण दोनों का ही वर्णन होता है श्री बंगे कवि ने जो काब्य रचना की और जो नांदी पाठ किया उस नांदी पाठ में श्री चैतन्य देव के चरणारिंद की वंदना की गई थी और यह आशीर्वादात्मक जो नमस्कार आशीर्वादात्मक जो भी है उसका यहां पर प्रयोग किया गया था मूल श्लोक था जय जय वि हरी मूल श्लोक था कि विकच कमल नेत्र श्री जगन्नाथ संगे कनक रुचि यहात्त्म आत्मता प्रपन्न प्रकृतिजलशेष चेतन आविरासि स दिशत तब भव्य मूलश्लोक का स्पष्ट रूप से भाव यही था कि कृष्ण देव देव दब भव्यम दिशतु हे गणो आपका कल्याण दिखाए आपको कल्याण प्रदान करें श्री चैतन्य देव कैसे हैं कि विकच कमल नेत्र श्री जगन्नाथ संज्ञ श्री जगन्नाथ जो विकच माने खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान में जगन्नाथ जिनका नाम है ऐसे श्री जगन्नाथ में जो कनक रुचि सोने के समान जिनके अंग कांति है माने जो श्री गौरांग महाप्रभु हैं वे कनक रुचि वाले में श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव गौरांग चैतन्य देव यह आत्मनि आत्मताम या प्रपन्न उन्होंने आत्मनि माने श्री जगन्नाथ रूपी माने देह में आत्मता हो करके एक हो करके विराजमान हुए जैसे देह का जब आत्मा के साथ में संबंध होता है तो देह को भी आत्मा कह दिया जाता है देव कह दिया जाता है इसी प्रकार श्री चैतन्य देव श्री जगन्नाथ में मिल गए और जगन्नाथ में मिलकर के दोनों देव एक होकर के विराजमान हो गए हैं तो जिनके कमल सनी के नेत्र हैं जगन्नाथ जिनकी संज्ञा है ऐसे श्री जगन्नाथ देव में स्वर्ण जैसी अंगकांति वाले श्री चैतन्य देव आत्मा बनकर के प्रथम माने एक होकर के बिरायुमान हो गए प्रखत जड़ मशेषम चेतन आव जो जगन्नाथ देव दार ब्रह्म होकर के विराजमान थे प्रकृति और जड़ होकर के विराजमान थे उनमें चेतन आवराशित उनमें भी चेतना प्रदान करते हुए जो विराजमान हैं सद भव्य भब, भव्यन कृष्ण चैतन्य देवा वे आपको भव्य प्रदान करें अब यहां पर दोनों का अपराध हो गया था समीक्षा करने के लिए बैठे तो दोनों को अपराध हो गया और दोनों का अपराध ये हुआ कि श्री जगन्नाथ भगवान को तो तुमने जल कह दिया कि प्रकृति जलम उनको प्रकृति और जड़ कह दिया संपूर्ण रूप से और जैसे जल में चित्तकला का आविर्भाव होता है चित्तकला माने जीव जीव का जब संयोग होता है तो देह जैसे चिन्मय हो जाता है ऐसे ही श्री जगन्नाथ उनके स्वरूप होकर के उनमें ही श्री चैतन्य देव विराजमान हो गए तो चैतन्य देव का भी अपराध अपमान हो गया क्योंकि चितकला किसी एक देह में प्रवेश कर सकती है चित्रकला व्यापक नहीं होती है जीवात्मा जो है वो व्यापक नहीं है जीवात्मा किसी एक देह में प्रवेश करती है तो श्री चैतन्य देव को तो बना दिया तुमने जीव चित मात्र बना दिया जीव मात्र बना दिया और श्री जगन्नाथ भगवान को तुमने जड़ उपाधि बना दिया तो दोनों का अपराध हुआ तो इसको लेकर के श्री स्वरूप दामोदर ने अच्छी तरह से खिंचाई कर दी उस बंगाली कवि की बंग कवि की और ये कहा कि श्री विष्णु स्वामी के वचन हैं कि संविदा श्लिष्ट सच सच्चदानंदी ईश्वर स्वविद्या समृतो स्विद्याक्ले कि ईश्वर तो सच्चदानंद है और वो ह्लादिनी संवित और आनंद इनसे युक्त होकर के विराजमान है ह्लाद्नि से भी और संविद से भी शलिष्ट होकर के सत स्वरूप वो ब्रह्म विराजमान है वो आनंद व्यामृतो जीव और जीव अविद्या से युक्त होकर के विराजमान है इसलिए संकलेश नकारा और उसका आनंद लुप्त तो हो गया है ऐसे लुप्त आनंद होने के कारण निकरा करा निकराकर वह क्लेश का आकर है जीव क्लेश का आकर सब लोगों को बड़ा चमत्कार हुआ जब यह व्याख्या की और ईशोर ध्यान कीचा, तो सब लोग अत्यंत अत्यंत तर आश्चर्य हो, चकित हो गए और सब कह रहे हैं कि श्री स्वरूप दामोदर ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा दोहार कर तरसकार तो सुनी सभा चित्र चमत्कार सभी सभासदों चित्त में चमत्कार हुआ और सब कह रहे हैं नहीं सत्य कहा सत्य कहा श्री स्वरूप दामोदर ने जो कुछ भी वर्णन किया है वह सत्य कहा और दुआार कर तरसकार इस कविता में जगन्नाथ भगवान का भी तरसकार कर दिया गया उनको प्रकृति जल कह दिया गया और प्रकृति जल जैसे चित्तकला का माने जीव का संपर्क प्राप्त करके चेतन बनता है ऐसे इसी जगन्नाथ भगवान में जब श्री चैतन्य महाप्रभु का तेज विराजमान है तो जगन्नाथ भगवान कृपा कर रही है तो जगन्नाथ भगवान को तो जड़ बना दिया और भगवान को चित्तकला बना दिया भगवान को एक किसी एक देह में प्रवेश तो नहीं करते भगवान के देह में देह दे में विभाग है ही नहीं जीव किसी एक देह में प्रवेश करेगा अंडा जो श्वेद इन चार प्रकार के जीव देहों में किसी एक देह में जीव प्रवेश करता है और जीव जब प्रवेश करता है उस देह में तो वो केवल उस उतने से देह को चिन्ह में बनाता है हर एक चीज को चिन्ह में नहीं बनाएगा जो साढ़े तीन हाथ का किसी का देह है अपने माप से उस देह को आत्मा का जब प्रवेश होगा चित्तकला का प्रवेश होगा तो वो देह चिन्ह में बनेगा एक का देह चिन्ह में बनेगा यह थोड़ी है कि दुनिया भर के सारे देह सब चिन्ह में हो जाएंगे तो तुम श्री चैतन्य देव का भी अपमान कर रहे हो चैतन्य देव को तो बना रहे हो केवल चितकला जीव एक किरण मात्र तो बना रहे हो और श्री जगन्नाथ भगवान को तुम जड़ बता बना रहे हो तो दोनों का ही अपमान कर रहे हो शून्या कबीर हई लज्जा भाई विस्मय उस वो कवि जो था उसके हृदय में लज्जा भी उत्पन्न हुई भय भी उत्पन्न हुआ और विस्मय भी उत्पन्न हुआ लज्जा भाई और विस्मय ये तीनों की तीनों उसे उत्पन्न हुई हंस मध्य बक यही छे किचू ना ही कर वो उसकी दशा वैसी हो गई जैसे हंसों की सभा के बीच में कोई बग लेकी दशा ऊपर से दिखने में एक लगे परंतु तो जब नीर क्षीर विवेक करने का समय आ जाए तो बंगला तुरंत ही पहचानने में आ जाएगा हंसे तो दूध और पानी का विवेक कर देगा परंतु तो बगला नहीं कर पाएगा ऐसे ही जो भक्त कवि है वह तो भगवान के स्वरूप की रक्षा करते हुए फिर कविता करेगा परंतु तो जो सामान्य कवि है बंगला जैसा कवि है वह केवल चमत्कार दिखाने के चक्कर में वह सिद्धांत विरुद्ध बात कह देगा जैसे श्री जगन्नाथ भगवान उनके साथ में श्री चैतन्य जब मिले तो जगन्नाथ भगवान भी जगत के ऊपर चिन्मय होकर के कृपा कर रहे हैं ये अर्थ जैसे प्रकट हो रहा है तो यह सिद्धांत विरुद्ध एकदम भ्रष्ट अर्थ हो जाएगा तार दुख देख स्वरूप सदय हृदय उसके दुख को देख करके श्री स्वरूप परम दयावान हृदय वाले हैं उपदेश केंद्र तारे ये चिहित तो है और आपने उसको उपदेश दिया उस बंग कवि को उपदेश दिया जिससे उसका हित हो जो शिष्य है वह एक घड़ा है जो गुरु है वो एक कुम्हार है तो जैसे एक कुम्हार भीतर से सहारा देता है और ऊपर से थपथप करके घड़े के दो कपाल जो हैं उनको जोड़ता है ऐसे ही गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गुरु जो है वो कुम्हार है शिष्य जो है वो कुंभ है और गढ़ काट है कार है, खोट और गढ़ते हुए उसके खोट को दूर करते हैं और अंतर हाथ दे, बाहर बाह है चोट कबीरदास कह रहे हैं कि भीतर से सहारा देकर के बाहर से चोट लगाता है तो इसी प्रकार गुरु का एक स्वभाव है कि शिष्य को एक बार डांटेगा भीतर से उसको सहारा देगा तो श्री स्वरूप दामोदर की भी यही स्थिति है कि स्वरूप दामोदर एक ओर तो डाट रहे हैं और दूसरी ओर फिर भीतर से उस कवि के प्रति इनके हृदय में बड़ी दया और करुणा की कल्याण की भावना विराजमान और ये उपदेश दिया कि यह भागवत पढ़ो वैष्णवे स्थान में जाओ किसी वैष्णव के घर में रहकर के वैष्णव के स्थान पर तुम भागवत पढ़ो एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण है और श्री चैतन्य चरण उनका एकांत चैतन्य के चरणों का एकांत आश्रय ग्रहण करो वैष्णव के स्थान पर भागवत पढ़ो क्योंकि वो संबंध तत्व को जान करके व्याख्या करेगा जिसको संबंध तत्व तो नहीं है वो भागवत की व्याख्या गड़बड़ करेगा और जिसको संबंध तत्व तो का ज्ञान है कि मैं कौन हूं मैं हूं राधा रानी की दासी राधारानी की दासी होने के कारण राधारानी के जो प्यारे हैं वे भी मेरे स्वामी हुए तो राधाणी की मैं हुई सेविका मंजरी और सेविका जैसे स्वामी की मंजिरी है तो स्वामी की सेवानी करेगी क्या वो तो स्वाभाविक रूप में सेवा करेगी इसलिए स्वामी की सेवा करूंगी स्वामियों तो युगल उन दोनों की सेवा करेंगे युगल की सेवा करते हुए विराजमान तो इस संबंध को ध्यान करेगा और श्री राधिका संबंध से फिर सब के साथ में परम परम स्नेह विराजमान करेंगे कि श्री ललता जो है वे श्री राधिका को उपदेश देने वाली होकर के विराजमान हैं श्री गोवर्धन वो प्रेक्षा श्री कृष्ण दर्शन कराने वाले हैं श्री राधा वे ललित रथि प्रदान करने वाले हैं दास गोस्वामी कह रहे हैं मदीशा नाथत्व हमारा सीधा संबंध है श्री राधा रणी से मदीशा नाथत्व अब मेरी स्वामी के नाथ कौन है श्री श्याम सुंदर है तो ब्रिज विपिन चंदन किशोरी जी के संबंध से श्याम सुंदर के साथ में संबंध हुआ विपिन चंद। बने पे। और श्री राधिका उन श्याम सुंदर की भी स्वामी होकर के विराजमान हैं तो स्वामी होकर के विराजमान हैं इसलिए राधिका दुग्नी प्यारी हुई प्रिय की प्रिय वस्तु दुग्नि प्यारी होती है तो राधिका दुग्नी प्यारी हुई इस प्रकार मदिशा नाथत्व ब्रिजपिन चंदम ब्रिजवनेश्वरी तथात्व तदतुल सखी सखित्वे तो ललताम उनकी अतुल सखी कौन है श्री ललता है जो युगल को मिलाना चाहती हैं और निरंतर निरंतर युगल में लीला का बीज बोती हैं कभी टेढ़ी बात कहकर के कभी मीठी बात कहकर के निरंतर निरंतर लीला का बीज बोती हैं तो तत् सखी तु तो ललताम और विशाखा में शिक्षा ली वितरण गुरुत्व श्री विशाखा युवा सरकार को शिक्षा प्रदान करती है ललताजी हों तो बहुत बढ़ करके बोलेंगे लगड़ लगड़ तो बहुत करती हैं। बढ़ के खूब बोलती हैं। परंतु जब प्रियालाल उनमें आपत्ति आ जाए कहीं विधा आ जाए तो एकदम हाथ फूल जाते हैं। हाथ पम फूल जाते उस समय श्री विशाखा वो तो धीरे रखती है और कोई कोई उपाय निकालती तो तत्त्व तत्व तो ललता विशाखा शिक्षा लिए वितरण विशाखा उचित शिक्षा देती है और सरो ग्रीन और प्रिय सरों दत्वे प्रेक्षा और ललित रत्व प्रिय सर श्री राधा वे राधा कुंड से प्रेक्षा माने श्री प्रियालाल इन दोनों का मिलन मध्यान में मिलन कराने वाले और साधक को भी प्रायः मध्यान मिलन में ही मध्यान्ह योगपीठ में ही लीला में प्रवेश की प्राप्ति होती है तो परीक्षा कराने वाले भी श्री राधा हैं और ललित रथ दत्व राधा और श्री गोवर्धन दोनों ही ललित रति प्रदान करने वाले होकर के विराजमान तो हमेशा श्रीमद भागवत पढ़ते समय संबंध ज्ञान रखना चाहिए कि मैं कौन हूं इसको कभी भी भूले नहीं तो भागवत पढ़ो वैष्णव के स्थान पर और श्री चैतन्य चरण का आश्रय ग्रहण करो चैतन्य कर के भक्तगणों का नित्य संग चैतन्य के भक्तगणों का नित्य संग करो तबे जाने वे सिद्धांत समुद्र तरंग तब तर सिद्धांत समुद्र की तरंग का तुमको पता लगेगा समुद्र रह जाता है नीचे तरंग उठती है ऊपर ऐसे ही श्री सिद्धांत जो समुद्र है उसकी तरंग को तब तर तुम जान पाओगे तबे तो पात्र पांडित्य तरंग का मतलब है संपूर्ण सिद्धांत संपूर, संपूर, को तो नहीं जाना जा सकता है परंतु मतलब संपूर्ण सिद्धांत को नहीं जान करके कुछ सिद्धांत को जाना जाएगा तबे तो पांडव तो मार पांडित्य तो है वो सफल तुम्हारा पांडित्य सफल होगा पंडा शब्द का अर्थ तो होता है बुद्धि जो बुद्धि से युक्त है उसको हम कहते हैं पंडित और एक बुद्धिमताम बुद्धि मताम मनीषाच मनीष नाम बुद्धि किसको कहेंगे बोले तो जगत में बुद्धिमान उसको कहा जाता है जो कि एक छदाम से एक रुपया बना ले जो एक छदाम से सौ रुपया बना ले उसको और भी बुद्धिमान कहा जाए और जो एक छदाम से यदि कोई चिंतामणि को प्राप्त कर ले तो उसको महाविद्वान कहा जाए ऐसे ये शरीर जो है यह है एक चवन्नी के समान एक छोटा सा पैनी सिक्का है बस परंतु तो इसके द्वारा प्रेम रूपी चिंतामणि को जो प्राप्त करने में सफल है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा तो ऐसा बुद्धिमता बुद्धि बुद्धिमान की बुद्धि की परीक्षा यही है मनीषाच मनीषा किसी को ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका नाम है मनीषा ईश्वर के द्वारा दी गई जो प्रतिभा है उसको मनीषा कहती है उसकी मनीषा यही मानी जाएगी कि यद सत्य अंग्रते में हो ये शरीर अनथ है इस अन शरीर के द्वारा सत्य को प्राप्त कर लिया जाए और मर्त्य मर्त्यत्मोत माम्रतम शरीर है मर्त्य मरणशील इस मरणशील शरीर के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लिया जाए यही बुद्धिमान की मनीषा है यही बुद्धिमान की बुद्धि है तो तुम्हारा पांडित्य तभी सफल होगा जबकि विनाशील वस्तु के, के द्वारा तुम अपने पांडित्य का सही उपयोग करोगे और श्री गोविंद के गुणानुवाद का गायन करोगे तो तुम कृतकृत क्रित हो करके विराजमान हो जाओगे और कृष्ण स्वरूप लीला वर्णन में निर्मल तब तुम कृष्ण की स्वरूप लीला का निर्मल रूप में गायन करोगे श्लोक करिए आज पाइ संतोष तुमर हृदय अर्थ दोहाय लागे देखो श्री सोन कह रहे हैं कि तुमने की रचना की और तुम ये समझ रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है बड़ा संतोष धारण कर रहे हो कि मैंने श्री जगन्नाथ और श्री महाप्रभु इन दोनों की एकात्मता स्थापित करके और एक आत्मता इस आधार पर एक आत्म तो है जगन्नाथ और तो श्री महाप्रभु अलग अलग नहीं है एक आत्म है परंतु तो एक आत्मता इस आधार पर तुमने स्थापित की कि ऐसा करने पर जल जो है वो चेतन के संपर्क से आकर के कहीं गो मांग हुए जल जो जगन्नाथ है हाय हाय कवि इस तरह से कह रहा है कि जो जो जड़ जगन्नाथ हैं वे चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क से आकर के जगत के ऊपर कृपा कर रहे हैं तो ऐसा जो तुमने कहा तो तुम तो हो इसको बड़ा चमत्कार समझ रहे हो और इसको कहीं अशोक्ति अलंकार के रूप में उपेक्षा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो अशोक्ति अलंकार में श्री चैतन्य की महिमा को दिखाने के लिए जल भी चैतन्य हो गया यह दिखाने के लिए तुम अपनी कविता के द्वारा खुद बा संतोष प्राप्त कर रहे हो परंतु तो तुम्हारा जो अर्थ था वह दोनों का ही अपराध करने वाला था चैतन्य का भी अब श्री चैतन्य का भी और श्री जगन्नाथ का भी अपराध करने वाला था तुम्हें ये तेछे कहना जानिए रीति तुम जो कुछ भी वर्णन कर रहे हो वो कर रहे हो परंतु न तो तुम्हारा जगन्नाथ के साथ में संबंध ज्ञान है और न तुम्हारा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में संबंध ज्ञान संबंध ज्ञान रहित तो होकर के ये तेज जैसे आ रहा है वैसे वैसे तुम वर्णन कर रहे हो तुमने रीति को नहीं जाना है परंतु तुमने जो वर्णन किया संस्कृति पर सहन नहीं होता है सरस्वती अपने स्वामी की निंदा को कभी भी सहन नहीं कर पाती हैं और वे यदि असुर कोई बात कह रहा है कोई दुष्ट कृष्ण विरोधी लीला में कोई बात कह रहा है तो सरस्वती जी उसका स्तुति परक आरती ही कर देती हैं वैष्णवों की एक पद्धति रही श्रीमद् भागवत की पद्धति रही कि जहां भी शत्रु कृष्ण से कोई दूसरी तरह की भाषा कह रहा है निंदा की भाषा कह रहा है तो उस निंदा की भाषा को सरस्वती जी कहीं प्रार्थनापरक अर्थ में नियुक्त उसको घटा देती है श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने इसमें तीन प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया एक भाषा है लौकी की भाषा दूसरी भाषा है परमत भाषा और तीसरी भाषा है वो है समाधि भाषा श्री बल्लाचार्य जी भागवतार्थ निर्णय में तीन प्रकार की भाषा श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त की गई ऐसा प्रयोग करते हैं लौकी भाषा कौन सी है जैसे जरासंध श्री कृष्ण को गालिया दे रहा है जैसे शिष्यपाल कृष्ण को गाली दे रहा है तो लोक में तो शत्रु को गाली दी जाएगी शत्रु की निंदा की जाएगी इंद्र कृष्ण के लिए अप शब्दों का प्रयोग कर रहा है परंतु तो ये भाषा अपने आप में यथाश्रुत रूप में कभी भी प्रमाण नहीं होगी जैसे कृष्ण इंद्र कह रहा है कि बाचालम बालिशम स्तम अज्ञम पंडित माननम इन ब्रिजवासियों को देखो ये ज्यादा बोलने वाला करने वाला बालिश कल का छोकरा स्तब्ध अभिमानी अज्ञ अपने आप को पंडित मानने वाला कृष्ण उनकी बात को तो मान रहे हैं और मुझ देवता का अपमान कर रहे हैं मेरे यज्ञ को नहीं कर रहे हैं और कृष्ण की बात को मान रहे हैं तो इंद्र की जो बोली है इंद्र इनकी बोली शत्रु से जैसे बोला जाता है प्रतिस्पर्धा करने पर प्रतिद्वंदी से जैसे बोला जाता है उस प्रकार की बोली है ये से ऐसे बोला जाएगा कंपटीटर जो है उसके साथ में ऐसी ही बात की जाएगी इसलिए इस, इस बोली को हम क्या कहेंगे श्री बल्वाचारी कह रहे हैं ये लौकिकी भाषा है, है। परंतु संस्वती जी लौकिकी भाषा में जो निंदा की गई है उस निंदा को कहीं स्तुति में परिणत कर देती हैं, जो निंदा के वचन हैं वे ही प्रार्थना में बचन परिणत हो जाते हैं थोड़ा तो कठिन है परंतु बड़ा आनंद आएगा सुनकर के तो इसको बल्लभा जी लौकी की भाषा कहते हैं लोक में जैसे शत्रु से तू तड़ाके से बोला जाएगा गाली देकर के बोला जाएगा ऐसे ही शिष्यपाल ऐसे ही जरासंध ऐसे ही इंद्र प्रतिद्वंदता में श्री कृष्ण की निंदा में जो वचन है उनको कह रही हैं पंत सरस्वती जी ऐसा नहीं कहेंगी सरस्वती जी उसके अर्थ को कहीं पर बदल देंगी दूसरी जो भाषा है वो है परमत भाषा परमत का तात्पर्य है किसी दूसरे ऋषि ने कहा उस ऋषि के वचन को यहां उद्धृत किया जा रहा है उसको कहेंगे परमत भाषा जैसे से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है वर्ण आश्रम धर्म ये धर्मत भाषा है मैंने दूसरे ने जैसे कहा उसका वर्णन श्री बल्हचार्य तो कहीं नाम संकीर्तन जो नाम महात्मा है अजामिल चरित्र उस अजामिल चरित्र को भी कहीं परमत भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान कुंभ संभव भगवान अगस्त ने सालग्राम जी की शिला को हाथ में लेकर के सेवा करते हुए मुझसे मुझे ये चरित्र सुनाया था अजामिल के इस कथा को श्री अगस्त ने मुझे मलय पर्वत के ऊपर विराजमान होकर के इस चरित्र को सुनाया था और उन्होंने कहा था कि बेटा सुखदेव खबरदार हर नाम में अश्रद्धा मत करना हर नाम में अश्रद्धा मत करना हर नाम में अश्रद्धा मत करना हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलम नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गते रण्यत। क्यों क्योंकि तीन बार हरे नाम हरे नाम हरे नाम क्यों कहा बोले नाम इतना मीठा है कि तीन बार निकल लेना चाह रहे थे एक बार परंतु मधुरमा के कारण तीन बार नाम निकल गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं कह करके निश्चय दिखाया इतने बार भी संतोष नहीं हुआ तो केवलम शब्द का प्रयोग किया पहले तो त्रवाचा भरा फिर एवं शब्द का प्रयोग किया अन्य व्यावर्तन करने के लिए और फिर केवलम कहकर के और दृढ़ता स्थापित की अत्यंत दृढ़ता स्थापित की जैसे स्थूणा खनन न्याय जब खूंटा गाड़ा जाता है तो खूंटा गाड़ करके उसके ऊपर चार पांच चोट लगाई खूंटा आधा गल गया तब खूंटा गाड़ने वाला उसको पक्का करने के लिए हिलाता है फिर तो उसे ढलाई देता है फिर तो ढलाई देने के बाद में फिर चार पांच चोट और लगाता है फिर हिलाता है फिर चार पांच चोट और लगाता है जब दो तीन बार हिला करके जब देखेगा कि नहीं अब हिल नहीं रहा है जाकर के वह खूंटे को छोड़ता है इसको कहते हैं स्थूणा खनन न्याय जो है खूटी, खूटा उसको गालने का जो न्याय है ऐसे ही एवं शब्द के द्वारा हरिनाम के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा साधन नहीं है और केवलम कहकर के दिखलाया कि हरिनाम ही एकमात्र कृष्ण प्राप्त कराने वाले साधन है कोई दूसरा साधन नहीं है सारे साधन हरि नाम के ही आश्रित होकर के विराजमान तो ऐसी जो भाषा है उस भाषा को हम परमत भाषा कहेंगे परमत का मतलब है बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ये कहीं लौकिकी भाषा है कहीं परमत भाषा है परंतु तो विक्रीर्तमीवीर से विष्णु ये जो भाषा है ये भाषा श्री सुखदेव जी की समाधि में जो लीला का दर्शन कर रहे हैं वो भाषा है इसलिए लौकिक भाषा की अपेक्षा परमत भाषा प्रधान उसकी भी अपेक्षा अधिक बलवान है समाधि भाषा सामान्य रूप में संपूर्ण श्रीमद भागवती ही समाधि भाषा है पंत समाधि भाषा में भी जहां परमत भाषा आ रही है जहां पर लौकिक भाषा आ रही है उसकी भी अपेक्षा श्री सुखदेव जी की अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति ही प्रधान है तो जो लौकिक भाषा है उस लौकिक भाषा को भी श्री सरस्वती जी कहीं परिवर्तित करके स्तुति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। तो यहां पर कह रहे हैं श्री स्वरूप दामोदर कि अरे कविराज जी हे जी। श्लोक संतोष तुम इस श्लोक को करके बड़ा संतोष पा रहे हो कि मैंने कोई बैचित्र भंगी भरती प्रस्तुत करके कोई अपूर्व रूप से चमत्कार प्रस्तुत करने के लिए अशोक्ति अलंकार का मैंने प्रयोग किया और अशोक्ति अलंकार का प्रयोग करके कि जल को भी चेतन बना देने वाले श्री कृष्ण चैतन्य हैं और ऐसे कृष्ण चैतन्य आपका आपको भद्र प्रदान करें आपका कल्याण प्रदान करें ये तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि मैंने श्री चैतन्य देव की महिमा का गायन किया प्रस्तुत की महिमा जहां अधिक बनाई जाए और अप्रस्तुत को जहां छोटा कर दिया जाए वहां पर होता है हाइपरबुल अशोक अलंकार तो यहां पर प्रस्तुत की महिमा को ज्यादा वर्णन किया गया एक बात सामान्य से समझ लें प्रसंग के अनुसार के हमेशा उपमान ज्यादा श्रेष्ठ होता है उतने श्रेष्ठ नहीं होता है जब यह कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है इसका मतलब है चंद्रमा ज्यादा सुंदर है नायिका उतनी सुंदर नहीं है नृत्र कमल के समान है इसका मतलब है कमल ज्यादा सुंदर है नृत्र उतनी सुंदर नहीं है तो सदा जो श्रेष्ठ वस्तु है उससे उपमान दिया जाता है हीन उपमान को दोष माना गया हीन उपमान को दोष माना गया उसको दोष को उसको नहीं माना माने जाएगा। राजस्थान में रासलीला का एक पंडित जी वर्णन कर रहे थे और हीन उपमान दे रहे थे तो श्रोताओं को बहुत बुरा लगा बिल गोपियां कस्या कसाप नाची जैसे कल ही <laughs> ये तो हीन हो गया, हीन हो गया। तो ऐसी उपमा भी देनी चाहिए तो ये ये कोई उपमा उपमा थोड़ी है ये तो हीनोपमा हो गई तो उपमा सर्वदा सर्वदा दी जाती है किसी श्रेष्ठ वस्तु से हीन वस्तु से उपमान दी जाती है तो यहां पर अश्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर प्रस्तुत प्रस्तुत की, की मेहमान ज्यादा वर्णन की जाए और उपमान को प्रस्तुत की अपेक्षा छोटा करके माना जाए वहां पर अश्योक्ति अलंकार होता है तो यहां पर अश्योक्ति अलंकार का प्रयोग करने में करते हुए तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि जल को भी चेतन बना दिया परंतु तो यह ध्यान नहीं है कि जल बनाने में अपराध हो गया जगन्नाथ जी के स्वरूप को जग जड़ बनाने पर अपराध हो गया और श्री कृष्ण चैतन्य का कहा जड़ के साथ में संपर्क हुआ तो चैतन्य की भी तुमने निंदा कर दी उनको चित्त बना दिया उनको विभुत ईश्वर न मान करके तुमने चित्तल बना दिया तो दोनों जगह अपराध हो गया इसलिए सरस्वती को ये पसंद नहीं है तुम्हें एक ना जाने रीति तुमने तो जो आया वैसा कह दिया मुखमस्ती वक्तव्य मुंह है तो कुछ भी बोल दो परंतु यह तरीका नहीं है सोच करके बोलना चाहिए सरस्वती शब्द कोरी कौरी स्तुति सरस्वती ने तुम्हारे नंदा के शब्दों की भी स्तुति कर दी है ये छे इंद्र दैत्यार्य कौरे कृष्णे भटसन जैसे कभी इंद्र कभी दैत्य श्री कृष्ण के शत्रु ये कृष्ण की भर्सना करते हैं और कृष्ण की भर्सना करते हुए वे लौकी की भाषा है उस लौकी की भाषा में श्री कृष्ण की वे निंदा करते हैं परंतु वो की भाषा कभी भी प्रमाण नहीं होगी लौकी की भाषा की अपेक्षा परम भाषा प्रमाण है शास्त्र में अन्य अन्य में जो बात कही गई है वो प्रमाण है और उनकी भी अपेक्षा श्रीमद् भागवत परम प्रमाण है क्योंकि श्रीमद् भागवत में समाधि भाषा का ये श्री शुभदेव जी ने वर्णन किया तो तीनों प्रकार की भाषाओं में समाध भाषा को ये मुख्य माना जाएगा तो सर जैसे इंद्र ने कहा कि वाचालम बालिशम सब्धम अज्ञन पंडित माननम कृष्ण मर्त्यम पाश्चित गोपाव्य चक्र अप्रियम देखो तो सही इन नंद उपनंद आदि गोपों को कि इन्होंने मेरे यज्ञ को नहीं माना है और कृष्ण के वचनों को बड़ा मान करके मेरे इंद्र यज्ञ को इन्होंने मना कर दी है और गोर्धन का यज्ञ कर रहे हैं गिर का अंगकूट कर रहे हैं मेरे सामने मेरे मुझे देवता की आवृंदा कर रहे कृष्ण तो मेरे सामने कहां कृष्ण बाचालन ज्यादा बोलने वाले हैं और उन्होंने बोल करके तर्क देकर के नंदबाबा का कही दिमाग बदल दिया और पुराना जो यज्ञ था उसको अपने तर्कों के माध्यम से उन्होंने बदल दिया बालिशम वे बालक हैं सब अपने आप को बड़ा अभिमानी मानते हैं अभी तो बालक है, है। पंडित माननम अपने आप को पंडित मानते हैं ऐसे कृष्ण का आश्रय लेकर के मुझ देवता की मुझे आवेदना हुआ अब सरस्वती जी इसका स्तुति पर अर्थ कर रही है, कर रही है वाचा अलं। वाचा अलं का मतलब है कि जहां पर वाणी नहीं जाती है कृष्ण वो परतत्व तो है यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्त मनसा सह वाणी भी जहां पर लौट करके आ जाए वाचा अलम बाल फिर भी श्री कृष्ण सदा बालक हो करके ही विराजमान है अर्थात नित्य कैशोर में ही ये अवस्थित हैं श्री कृष्ण में बाल्य पौल्य और कईोर तीन अवस्थाएं हैं उनमें उनमेंता वृद्धावस्था और पंचम अवस्था वो कभी भी कृष्ण में नहीं है तो बालिशम सरस्वती पर नित्य कैशोर में जो स्थित है नित्य बाल नित्य पौरण्य और नित्य कैशोर इनमें जो स्थित है स्तब्धम स्तब्ध का तात्पर्य है कि सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इनको किसी के आगे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है देवता लोग इनके सामने क्या है इसलिए मेरे सामने कृष्ण प्रणाम नहीं कर रहे हैं यह सरस्वती जी ने अर्थ कर दिया शब्द माने सबसे श्रेष्ठ होने के कारण किसी दूसरे के सामने ये प्रणत्त नहीं होते हैं तो बाचालम बाचा अलग, बालिशम मन नृत्य कईो माने जो सर्वश्रेष्ठ होने के कारण किसी के आगे न होने की जिनको जरूरत नहीं है अज्ञम अज्ञम का तात्पर्य है नास्तिक जिनसे बढ़कर के कोई बुद्धिमान है ही नहीं वो हुआ अज्ञ अग्य। अज्ञ माने मूर्ख नहीं अज्ञा माने यस्मा जिनकी तुलना में कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं है और पंडित मान्य पंडित मानदन का अर्थ है कि पंडितों के द्वारा भी सम्मान होकर के विराजमान हैं। पंडितम मान्य पंडित माने नंदा हो गई अपने आप को पंडित अपंडितम पंडित अपंडित होते हुए भी अपने आप को पंडित माने ये हो गई निंदा परंतु पंडित मानन का मतलब है कि पंडित भी मानना पंडितों के द्वारा भी जो सम्मान नहीं होकर के विराजमान है समास यहां पर होगा यहां पर बहुप्री समास नहीं होगा पंडित माननम तो पंडितों के द्वारा माननीय हो करके जो विराजमान है ऐसे कृष्ण मर्त्यम श्री कृष्ण सदा ही नाकृत पर होकर के विराजमान है ऐसे कृष्ण का आश्रय लेकर के इन ब्रिजवासियों ने बिल्कुल ठीक किया कि चक्रों में अप्रियम कि मेरा यज्ञ इन्होंने काट दिया छोड़ दिया ये ब्रिजवासियों ने बिल्कुल ठीक किया ये सरस्वती परक अर्थ स्तुति परक अर्थ कर दिया गया तो ऐश्वर्य मध्य मत इंद्र ये मोतायल ऐश्वर्य के मध में इंद्र मतवाला हो गया था उसकी बुद्धि नाश हो गई थी और वो अपने को संभाल नहीं पा रहा था औचित्य का विवेक नहीं कर रहा था काव्यशास्त्र में औचित्य नाम करके एक संप्रदाय हुआ और उन्होंने कहा कि औचित्य ही सबसे बड़ी चीज है काव्य की आत्मा औचित्य है काव्य के कई काव्यशास्त्र के काव्य की आत्मा क्या है इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ कुछ लोगों ने कहा रीति काव्य की आत्मा है रीति आत्मा का से हो माने सुंदर प्रकार की जो शब्दों की चयन वो काव्य की आत्मा है परंतु तो ये नहीं माना जाएगा अलंकार शास्त्रियों ने कहा अलंकार काव्य की आत्मा है परंतु तो अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता है अलंकार केवल देह का श्रृंगार करते हैं मृत व्यक्ति को अलंकार से सजाया जाए जा तो अलंकार का अपमान ही होगा इसलिए अलंकार को काफी की आत्मा नहीं माना जा सकता है, है। किसी ने कहा कि विचित्र पद रचना जो वैचित्र भंगे भरती वो वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है परंतु वक्रोक्ति को भी काव्य की आत्मा नहीं कहा जा सकता यह भी केवल वर्णन करने का एक तरीका मात्र है किसी ने कहा कि ध्वनि काव्य की आत्मा है जो व्यंजना है वो काव्य की आत्मा है परंतु इसको भी नहीं माना जाएगा क्योंकि ध्वनि अपने आप में रस का एक अंग है रस भी एक ध्वनि है इसलिए रस के भीतर उसका समाह हो जाएगा अंत में किसी ने कहा कि जो वाक्यम रसात्मक काव्यम रसात्मक जो काव्य है वाक्य वही ही सर्वश्रेष्ठ होकर के रस ही का आत्मा होकर के विराजमान तो बामन जैसे कवियों ने आचार्यों ने रीति को काव्य की आत्मा माना भारवी जैसे आचार्यों ने कहीं अलंकारों को काव्य की आत्मा करके माना मम्म और विश्वनाथ जैसे आचार्यों ने काव्य की आत्मा को रस करके माना अभिनव गुप्त जैसे कवियों ने आचार्यों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा करके माना पवित इनमें में काव्य की आत्मा यदि माना जाएगा तो वह केवल रस ही काव्य की मुख्य आत्मा माना जाएगा तो इंद्र तो ऐश्वर्य मत में मतबाला हो रहा था वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था औचित्य का विवेक नहीं कर पा रहा था और औचित्य ही काव्य की आत्मा होकर के विराजमान है कोई काव्य कह रहा था कोई अलंकार को काव्य का जीवन कह रहा था कोई विचित्र पद रचना को काव्य का आधार कह रहा था कोई इदम उत्तमम अक्षय व्यंग्य आश्चर्य ध्वनि बुधाई कक्षा व्यंग्य की अपेक्ष बाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जो है वो अधिक श्रेष्ठ है ऐसा कोई वर्णन कर रहा था परंतु अंत में वैष्णव आचार्यों ने कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है वाक्यम रसात्मक वाक्यम रस ही काव्य की आत्मा हो करके विराजमान है पंत ये रस को नहीं समझ रहा था और इंद्र अभिमान में मतवाला हो करके बोल रहा था उसकी बुद्धि नाश हो गई थी इंद्र बोले मोई कृष्णेर ये अच्छे निंदन इंद्र यह कह रहा था कृष्ण ने मेरी निंदा की है मैं अब कृष्ण के साथ में बदला लूंगा और बदला लेने के लिए उसने सांबर तक मेघों को आदेश दिया कि तुम ब्रिज के ऊपर प्रलय की वर्षा करो जो रुके ही नहीं ऐसे प्रलयकारी वर्षा करो सांबर तक मेघों कहा मैं कहीं चूक नहीं जाए अरावत को नियुक्त किया कि तुम समुद्र से खींच खींच करके पानी मेघों में डालोगे जिसे मेघों के पास में कहीं पानी की टोट नहीं हो जाए न्यूनतर नहीं पड़ जाए और मैं स्वयं अरावत के ऊपर बैठकर के युद्ध करने के लिए बंजर लेकर के आ रहा हूं और मैं गोबरधन और ब्रिज के ऊपर बंजर पात करूंगा बिजली कड़काऊंगा और मेरे साथी जो उनचास मरुग्रह हैं उन मरुग्रहणों को आदेश दिया कि मित्रों तुम ब्रिज का नाश करने के लिए बहुत तेज हवा चलाओ आंधी चलाओ और आधी के साथ में वर्षा आनी चाहिए जिससे ब्रिज उखड़ जाए उजड़ जाए तो इंद्र ने पूरी युद्ध की तैयारी की थी और पूरा अपनी पूरी शक्ति झोंक दी ब्रिज का नाश करने के लिए पंत श्री कृष्ण ने अपनी एक बाएं हाथ के ऊपर कन्नी उंगली के ऊपर श्री गोवर्धन को धारण कर लिया और सात कोष गोवर्धन के द्वारा चौरासी कोष मंडल की रक्षा हो गई उस समय जब वर्षा प्रारंभ हुई गोवर्धन के ऊपर भी कुछ गाय पशु कुछ हरिण खरगोश पक्षी जो गोवर्धन के ऊपर जो वृक्ष थे उनके ऊपर भी बैठे हुए थे श्री कृष्ण ने अपना हाथ जो ऊंचा किया गोवर्धन इतने ऊंचे चले गए कि बादल तो रह गए नीचे और गोवर्धन का शिखर हो गया है ऊंचा तो ऊपर के जितने भी ब्रजवासी थे उनके ऊपर ही ऊपर रक्षा हो गई और नीचे जितने भी ब्रजवासी हैं उनके द्वारा सात कोष गोवर्धन से चौरासी कोष ब्रजमंडल की रक्षा हो गई जगत में छाता होता है बड़ा रक्षित व्यक्ति होता है अपने आयतन में छोटा पंथ यहां उल्टी बात हो रही है छोटे छत्ते से बड़े आयतन वाले पूरे ब्रिज की रक्षा हो रही है अब वर्षा जो पड़ रही है गोवर्धन के ऊपर और इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है गोवर्धन के ऊपर ब्रिजवासियों के ऊपर पंथ श्री गोवर्धन में इतनी सामर्थ्य विराजमान है क्योंकि कृष्ण के श्री हस्त का स्पर्श प्राप्त है कि वज्र प्रहार श्री गिरिराज जी को ऐसा लग रहा है हरदास मे को जैसे कोई मेरे ऊपर पुष्पों की बौछार कर रहा है वज्र प्रहार पता ही नहीं लग रहा है गोवर्धन गिरिराज जी को और गिरिराज अपूर्व से प्रफुल्लित हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं अब वर्षा जो हो रही है वो वर्षा की ओरी तो बहेगी मान ऊपर पानी गिरा है तो पानी कहीं कहीं टपकेगा तो सही तो ओरी आनी चाहिए परंतु यहां पर ओरी टपकती हुई तो दिखती है परंतु धरती में नहीं है बीच में ही श्री सुदर्शन चक्र पूरे जल को सोख लेते हैं और पृथ्वी के ऊपर वैसी की वैसी घास कहीं भी दलदल नहीं है गोवर्धन गर्त में सारे ब्रिवासी बिराजमान है तो पानी बहकर के ओरी से बहकर के पृथ्वी पर और पृथ्वी से बहकर के गोवर्धन गर्त में आना चाहिए था परंतु ब्रिजवासियों को सात दिन तक लगातार वर्षा होने पर भी गोवर्धन के गर्त में एक बूंद पानी नहीं आया वहां आनंदपूर्वक सुखपूर्वक विराजमान है ऐसी सारी विचित्रता एक साथ श्री गोवर्धन में विराजमान हो रही है पंत इंद्र इस बात को समझ नहीं रहा है तो इंद्र कृष्ण की निंदा कर रहा है और कह रहा है कृष्ण ने मेरी निंदा की मेरी तो नाक कट गई मेरा यज्ञ होता था अब कोई यज्ञ नहीं करता है मेरा। सरस्वती जी ने इंद्र ने इंद्र जब कृष्ण के साथ में गाली गलोच की तो सरस्वती जी ने उसका ही स्तमन कर दिया और कहने लगे बाचाल कहिए वेद प्रवर्तक धन के वाक प्रेरती वाचालम वाकती इति वाचालम जो वाणी का प्रवर्तन करने वाले माने वेद को प्रवर्तन करने वाले ये बातुति हो गई निंदा कीजिएगा स्तुति हो गई बाचाल कहते हैं ज्यादा बड़ा बोलने वाला ये है निंदा और बाचा माने जो वाणी को प्रदान करे वेद को प्रवर्तित करे बालिश कहने का मतलब है शिशु के समान श्री कृष्ण हैं और उनमें जरा भी गर्व नहीं है गो की पूजा भी कर रहे हैं तो स्वयं नहीं कर रहे हैं नंद बाबा को आगे करके फिर पूजन कर रहे हैं नंदबाबा को सिखाने के लिए भले आगे बढ़ रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं मैं प्रणाम करूंगा तो ब्रजवासी भी प्रणाम करेंगे इसी ग्राज्य को प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण परंतु वो ब्रजवासियों को सिखाने के लिए प्रणाम कर रहे हैं तो गर्व शून्य है बंदया भावे अनम्र स्त शब्दे क्री कृष्ण से बढ़कर के कोई वंदनीय नहीं है इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया अर्थात श्री कृष्ण सर्वोत्तम है और कृष्ण से बढ़कर के कोई विज्ञ नहीं है यहाँ थे अन्य विज्ञ नहीं से अज्ञा हो कृष्ण से बढ़कर के कोई विज्ञ नहीं है इसलिए नास्तिक जिनकी तुलना में कोई जानकार नहीं है अज्ञ का अर्थ हुआ अमान्य नहीं है यह मारे जानकार उन कृष्ण की तुलना में यह अर्थ हो गया और पंडित मान्य पंडित मान्य का तात्पर्य है पंडितम मन मान्य यहां पर अलोक समास होता है पंडितम में लोक नहीं होता है पंडितम मन मैं पंडित हूं ऐसा मानने वाला तो ये पंडितम मन्य परंतु तो ये हो गया निंदा पंडित मंदिर और यहां पर पंडित का अर्थ हुआ पंडितों के द्वारा माननीय पंडितों के द्वारा भी वे माननीय हो करके विराजमान हैं ये तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा पंडित भी मंदिर पंडितों के द्वारा भी माननीय हो करके विराजमान हैं और भक्त हो करके मनुष्य ये अभिमान रखने वाले हैं इसी प्रकार अनेक अनेक प्रसंग एक दूसरा प्रसंग ऊपर करते हैं जलासंध कृष्ण से कह रहा है श्री कृष्ण से कह रहा है कि अरे कृष्ण पुरुष अधन तो नाम मुझे में ये आई बंद हम बोले अरे कृष्ण अरे पुरुष अधम मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा तू यहां से चला जा तूने अपने बंधुओं का भी बध किया मामा कितना प्यारा होता है तूने मामा का वध किया कंस को मारा कंस मामा को मारा अरे बंधु हम बंधु को मारने वाले मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा मैं युद्ध करूंगा तो बलदेव बलदाऊ वो जरूर मेरे बराबर है इसे बलदेव के साथ में युद्ध करूंगा तेरे बालक के साथ में क्या युद्ध करूं यहां पर सरस्वती जी अर्थ करेंगे क्या कि यहां है थे अन्य पुरुष सकल अधम पुरुष अधम का तात्पर्य है कि जिनकी तुलना में सभी अन्य पुरुष अधम है ये सरस्वती जी स्तुति में अर्थ कर रही हैं अथवा पुरुष का तात्पर्य है कि श्री वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुद्ध तो संकर्षण प्रद्युम्न अनुद्ध ये तीन जो पुरुष अवतार हैं उनके भी तुम अवतारी होकर के विराजमान हो पुरुष अधम पुरुष भी तुम्हारी तुलना में माधुर्य में कहीं छोटे होकर के विराजमान सही पुरुषाधम यही सरस्वती मन ये सरस्वती इस प्रकार गाली को भी स्तुति में बंद देती है बंधु हम बंधु हन का तात्पर्य है बंधु किसको कहते हैं बोले जो बांध करके रखे उसका नाम है बंधु प्रेम के स्नेह के पाश में जो बांधे उसको बंधु कहते हैं तो बांधे स्वाद पाते अविद्या बंधु अविद्या तो सबको बांधने वाली कौन है अविद्या इसलिए अविद्या का ये एक नाम हो गया बंधु या बंधक बांधने वाली और उसको हन माने अविद्या को जो काग है उसका नाम हो गया बंधु हन तो तू बंधुन है निंदा में कह रहा था तूने कंस को मारा अपने मामा को मारा तू बंधुआन है बंधु को मारने वाला है और यहां पर कह रहे हैं बंधुवान तू ने नाशक होकर के तू विराजमान है। मान मत शिष्य निंदन इसी तरह से शिषपाल ने भी श्री कृष्ण की निंदा की परंतु सरस्वती जी ने शिषपाल के वचनों को भी स्तुति में निरूपण कर दिया स्तुति में परिणत कर दिया कि शिषपाल कह रहा है अरे कहीं जो बड़ों से सुनते आए कि आगे बड़ा कठिन समय आने वाला है सो आ गया सब क्या हुआ क्या हुआ जो इतने यहां पर लोग बैठे हैं सभा में उन सबों को छोड़कर के और तुम गोपाल की पूजा कर रहे हो कृष्ण की पूजा अग्र पूजा कर रहे हो यह उचित नहीं है यहां पर वशिष्ठ जैसे ब्रह्मवेत्ता देवता बैठे हैं जनकराया के यज्ञ में यह कहा गया कि जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला है वह इन गायों को खोल करके ले जाए मैंने गाय बांध रखी हैं इनको खोल करके ले जाए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है और राजा कहीं मन में विचार कर रहे हैं जनकराया कि क्या पृथ्वी के ऊपर कोई ब्रह्मवेदता नहीं है क्या और उस समय वशिष्ठ जी आगे आए और वशिष्ठ जी ने कहा अपने शिष्यों से कि इन गायों को खोल लो राजा के संदेह को दूर करना है जो कुछ भी तुझे पूछना है मुझसे पूछ मैं ब्रह्म तत्व को तेरे सामने वर्णन करता हूं तो वो सभा में वशिष्ठ जी भी बैठे थे फिर मन ने विचार किया श्री सहदेव कह रहे हैं कि वशिष्ठ तो जीव है इनकी अपेक्षा यहां पर श्री भीष्म विराजमान हैं वे ब्रह्मवेत्ता भी हैं परम कुशल भी हैं उनकी अगर पूजा क्यों नहीं की जाए फिर कह रहे हैं नहीं नहीं भीष्म अपने आप को जीव करके मानते हैं और भीष्म के भी जहां गुरु परशुराम बैठे हैं तो परशुराम की पूजा की जाए फिर विचार क्या नहीं परशुराम की पूजा नहीं की जाएगी परशुराम आवेश अवतार हैं किसी जीव में भगवान का अवतार हुआ है वे आवेश अवतार होकर के विराजमान है इसलिए परशुराम भी जीव कोटि में है जहां पर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं उनकी पूजा क्यों नहीं की जाए की पूजा क्यों नहीं की जाए तो श्री सहदेव ने उस समय वशिष्ठ को वहां पर श्री वेदव्यास जैसे ऋषि बैठे हुए हैं वेदव्यास ऋषि भी यद्य भगवत स्वरूप हैं वे आवेश अवतार नहीं हैं परशुराम आवेश अवतार हैं परंतु तो ये वैभव अवतार हैं वेदव्यास पंत वेदव्यास की भी पूजा नहीं की क्योंकि श्री वेद व्यास रूप अवतार होकर के विराजमान है जबकि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार होकर के विराजमान तो जहां पूर्ण अवतार हैं वहां पर उनकी ही पूजा करनी चाहिए इसलिए श्री सहदेव ने उस राष्ट्रीय सभा में अग्र पूजन के समय किसका पहले पूजन किया जाए ये जब कृष्ण उपस्थित हुआ भीष्म पिता में चाह रहे थे कृष्ण का पूजन हो परंतु स्वयं यदि कहेंगे तो बुरा लगेगा यहां पर सुषपाल भी बैठा हुआ है वो कहीं विरोध करेगा और गालियां देने लगेगा इसलिए कृष्ण के निंदा को कौन सुने इसलिए कृष्ण की निंदा को न सुनने के लिए श्री भीष्म पितामे ने सहदेव को ही अधिकृत किया बोले सहदेव तुम बहुत बुद्धिमान हो तुम निर्णय करो किसकी अग्र पूजा करनी चाहिए और हम तुमको अधिकृत कर रहे हैं तुम जिसको कहोगे उसको हम मानेंगे उसका कोई विरोध नहीं करेगा उस समय सहदेव ने सारे लोगों की ओर दृष्टि डाली और देख रहे हैं कि इनमें वशिष्ठ भी हैं इनमें श्री में भी हैं परशुराम भी हैं साक्षात व्यास व्यासवीं विराजमान हैं, अन्य ऋषिगण भी विराजमान हैं। परंतु उनकी अपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम यदि कोई है तो वे श्री कृष्ण हैं उनकी पूजा करनी चाहिए इसलिए सहदेव ने कहा अवहति अच्छम भगवान सातवता ही श्री अच्युत ही उच्च सिंहासन के ऊपर विराजमान करके पूजन करने के योग्य हैं क्योंकि इनमें किसी भी वस्तु में तनिक भी तनिक्युति कहीं भी न्यूनता नहीं सारे गुणों की परिपूर्णता कहीं विराजमान हैं तो वो श्री अच्छुत में विराजमान हैं इसलिए श्री कृष्ण का ही अच्छुत होने के कारण उनका ही पूजन करना चाहिए और सब कह रहे हो वाह वाह वाह वाह कह रहे हो ठीक कह रहे हो और ये सुन करके जरा सा ये जो सुषपाल है उस पर सहन नहीं हुआ और सुषपाल बोला अजी सुनो सुनो सुनते रहे थे कि आगे बहुत बड़ा समय आने वाला है आने वाला क्या आ गया एक बालक की बात में सबकी बुद्धि में रही है आज इतने ऋषियों के होते हुए सबके होते हुए और तुम किसी गोपाल की पूजा कर रहे हो और शिष्यपाल ने गालियां देना प्रारंभ कर दिया जैसे गाली देना शुरू किया वैसे पांडवों को सहन नहीं हुआ सारे के सारे पांडव तलवार खींच करके खड़े हो गए बोले चुप होता है कि नहीं बनकर बकवास श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि ये शिष्यपाल बकवास बंद करने वाला नहीं है ये ये चाह रहा है भीतर भीतर जल रहा है रहा है कि युदिष्ठिर को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है और युधिष्ठिर को जो सम्मान मिल रहा है वो कृष्ण की सलाह के कारण मिल रहा है इस युग् यज्ञ का राजस्व यज्ञ की पूरी व्यवस्था करने वाले पूरा मैनेज करने वाले श्री कृष्ण हैं इसलिए मैं यदि कृषि की निंदा करूं तो यहां पर तलवार खिंच जाएंगे जैसे खिच रही है और तलवार खिंच गई और एक रक्त की एक बूंद भी इस यज्ञ मंडप में गिर गई तो यज्ञ खंडित हो जाएगा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा और ये यज्ञ मंडप रणभूमि बन जाएगा यहां मुंड कटकट करके गिरेंगे रक्त की नदियां बह जाएंगे और इस तरह से ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा और कृष्ण को जो श्रेय मिल रहा है वो कहीं कृष्ण को श्रेय नहीं मिल जाए ये तो बचपन से ही पानी पीपी करके कृष्ण को गाली देने वाला था आबाल्य भाषण बालक पन्ने में तुटनी बोली से भी जब से इसने बोलना सीखा तब से कृष्ण को गाली देने वाला था श्री कृष्ण को यह तो गाली देने लगा पंच श्री कृष्ण ने सबको रोक दिया बोले कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा मैं कह रहा हूं गाली मुझे दी जा रही है तुम लोग अस्त्र को क्यों उठा रहे हो कोई अस्त्र नहीं उठाएगा बोलो मारे तो आपकी निंदा हम नहीं सुन सकते हैं वो नहीं सुन सकते तो चले जाओ यहां से समझ रहे नहीं है लड़ने के लिए तैयार हो गए यह तो ये चाहता ही है कि किसी तरह से यहां पर लड़ाई हो जाए और मुंड कटकट करके गिरे और यह यज्ञ खंडित हो जाए तुम आवेश में आकर के यदि किसी ने भी तलवार उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया तो यहां पर पूरा का पूरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा इतना बड़ा आयोजन फिर दोबारा करना कोई सहज बात है क्या उसकी पूरी व्यवस्था करना इसे कौन नहीं बोलेगा एकदम सब उठ करके चले जाओ जाना हो तो जाओ गाली मुझे भी जा रही है सब कान में उंगली देकर के उठ उठ करके चले गए कृषि की धंदा कौन सुनेगा गालियां कौन सुनेगा कोई भी सुन नहीं रहा है श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं दिए जा दिए जा दिए जा अब मन में बिचार कर रहा है कि कैसा आदमी है ये कि इसको गाली मुंह पे दी जा रही है और इसको कहीं भी असर नहीं हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण निंदा स्तुति दोनों से ही परे है ना निंदा का असर है ना स्तुति का असर ऐसा भी नहीं है कि सो गाली देगा तब तक तो क्रोध नहीं आएगा और सौ एक भी गाली देगा तो क्रोध आ जाएगा श्री कृष्ण में माया का स्पर्श है ही नहीं इससे क्रोध आएगा ही नहीं कभी भी सौ गाली क्या आया लाखों गाली दे दो तब भी उसमें कहीं भी निंदा श्री कृष्ण में निंदा का स्पर्श नहीं है जैसे ही जब कोई असर होते हुए नहीं देखा अपनी गालियों का तब शिषपाल ने वैष्णव को गाली देना शुरू कर दिया युधिष्ठिर को पांडवों को गाली देना शुरू कर दिया भक्तों को तो भर्सियन कृष्ण पक्षियां श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के पक्ष के जो लोग थे उनकी ये भर्सना की कृष्ण बोले चो खबर आगे बढ़ बोलना एक शब्द भी मुझे कितनी भी गाली दे दे पांडव भक्तों को गाली देगा उसको मैं नहीं करू और जैसे ही इसने भक्तों को गाली देना प्रारंभ किया कृष्ण ने इसका स्वीकार दिया ये 100 गाली की जो बात है वो तो जान कहां से आ गई महाभारत में तो है नहीं कहीं किसी प्रामाणिक ग्रंथ में तो है नहीं परंतु कि 100 गाली तक कृष्ण सहन कर रहे हैं और एक एक गाली में फिर उसको मार रहे हैं ये बात नहीं कृष्ण तो सदा ही निंदा से परे होकर के विराजमान परंतु भक्त बत्सल होकर के श्री कृष्ण विराजमान है ऐसा ही इसमें सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान अपनी निंदा से प्रभावित नहीं है भक्तों की निंदा से वे प्रभावित हो जाते हैं तो मत शिष्यपाल निंदन श्री कृष्ण ने उस समय शिष्यपाल उसके ऊपर चक्र चलाया और इस प्रकार से चक्र चलाया कि उसका सिर कट गया परंतु एक बुध भी रक्त की धरती पर नहीं गिरी है और उसके शरीर को अंतर्धान कर दिया है शरीर को नष्ट सुदर्शन चक्र ने बीच में ही सारे रक्त को बीच में ही पान कर लिया और वहां पर यज्ञ भूमि पवित्र पवित्र की शुचि वैसी की वैसी बनी रही पवित्र वैसी ही पवित्रता वैसी ही बनी रही है तो ये अपूर्व कृपा रही सत्य श्लोकोमार अर्थ निंदा आय सरस्वती अर्थ शून्य या स्तुति भाषे तुम्हारे श्लोक में तो हे कविजी भगवान की निंदा थी पंत सरस्वती का जो अर्थ है वो यही है कि जगन्नाथ है कृष्णेर आत्मस्वरूप अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं स्तुति परक अर्थ कर रही हैामोदर के जगन्नाथ है कृष्णेर आत्मस्वरूप श्री जगन्नाथ कृष्ण के आत्मस्वरूप है किंतु ये कि हम दार ब्रह्म स्थावर स्वरूप श्री कृष्ण इस समय दार ब्रह्म होकर के विराजमान हैं, स्थावर स्वरूप धारण करके विराजमान हैं, परंतु ये स्थावर है नहीं स्थावर जैसा स्वरूप धारण किया है अनेक अनेक बार दार ब्रह्म यह अनेक अनेक बार अनेक अनेक लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं है। कहा सहा आत्मता एक रूप है कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप है श्री जगन्नाथ के साथ में कृष्ण की एकात्मता है अर्थात अर्चा में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है शिव गै श्री, श्री मंदिर में विराजमान हैं, वे साक्षात कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण की अर्चा के साथ में सर्वदा एकात्मता होकर के ही विराजमान हैं है ताहासाम श्री जगन्नाथ दार उनके साथ में एकात्मता श्री कृष्ण की विराजमान है कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप है कृष्ण एक हैं वे अर्चा अवतार के रूप में भी विराजमान हैं और वे लीला बिहारी के रूप में भी सामने विराजमान हैं लीला बिहारी के रूप में श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में महाप्रभु के रूप में विराजमान हैं और दाल विग्रह के रूप में वे शिव ग्रह प्रतिमा के रूप में यहां विराजमान संसार तारण हेतु इच्छा शक्ति संसार का तारण करने के लिए श्री प्रभु ने की इच्छा हुई और मिलन करी एकता करता प्राप्ति इसलिए इन दोनों का परस्पर मिलन हो रहा है इनकी एकता की ही प्राप्ति हो रही है श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया जाए चाहे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया है यह जगत का संतारण करने के लिए यह दो स्वरूप दो रूप धारण करके विराजमान है कभी महाप्रभु जगन्नाथ जी का आलिंगन करते हुए जो विराजमान होते हैं वो भी एक ही स्वरूप दो स्वरूप का आलिंगन करते हुए एक कृष्ण अपने ही स्वरूप का आलिंगन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तहाड़ मिलन करी एकता ईचे प्राप्ति इन दोनों का मिलन जो है वह मिलन यहां एकता हो रहा है तो ये तुमने जो वर्णन किया ये सही भी किया कि जगन्नाथ और श्री कृष्ण दोनों एक है क्योंकि दोनों ही चिन्ह में हैं केवल प्रकाशभेद से एक शिवग्रह के रूप में और एक सचल विग्रह के रूप में एक निश्चल और एक सचल विग्रह के रूप में विराजमान हो रहे हैं सकल संसार लोके कवित उधार गौर जंगम रूप कैल अवतार श्री जगन्नाथ जी तो आप स्थावर रूप में अवतरित हुए शिव ग्रह के रूप में अर्चा के रूप में और श्री गौर जंगम रूप में जगत का उद्धार करने के लिए उन्होंने दर्शन दिए हैं जगन्नाथ दर्शन खंड संसार ध्यान रहे श्री जगन्नाथ का जो दर्शन उनका दर्शन करने से संसार की नृत्ति हो जाती है संसार की नृत्य जगन्नाथ दर्शन के बाद में संसार की नृत्य हो जाती है सर्वदेशे नारे आशीर्वाद परंतु सभी देशों में के लोग श्री जगन्नाथ जी तक नहीं पहुंच सकते हैं दूर दूर बस, बसे हुए हैं किसी को सुविधा मिले किसी को नहीं मिले जगन्नाथ जी का दर्शन यद्यक्त बड़े कृपालु होकर के दर्शन दे रहे हैं परंतु सभी तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने पहुंच नहीं जाएंगे इतनी यात्रा करना व्यक्ति के लिए सुविधा उसके लिए ढूंढना पड़ेगा उपकरण ढूंढने पड़ेंगे श्री चैतन्य गोसाई देशे देशे यार परंतु सचल ब्रह्म होकर के श्री चैतन्य गोस्वामी आप कभी गौर देश जाते हैं कभी वृंदावन जाते हैं कभी दक्षिण यात्रा के लिए जाते हैं और जहां के लोग नहीं आ पाते हैं उनको भी दर्शन देने के लिए सचल होकर के श्री चैतन्य पधारते हैं ये जन्म ब्रह्म होकर के विराजमान सरस्वती का अर्थ किया तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ऐसे कौर ने वर्णन कि तुम्हारी बोली तो बिल्कुल गड़बड़ थी उल्टी सीधी थी पंत सरस्वती जी ने उसी बोली का कही सैद्धांतिक में प्रार्थना में जो अर्थ है वो कर दिया है ये सरस्वती के अर्थ का हमने विवरण किया कृष्ण को गाली देते समय भी नाम का उच्चारण करे तो वो नाम भी कहीं मुक्ति का कारण बन जाता है ये दिखाया कि कृष्ण को गाली देते हुए भी जरासंध, शिषपाल इंद्र इनका उद्धार हो जाएगा उस समय वो उन कवि ने सबके चरणों में प्रणाम किया दांतों में तिन तिन का दान कर दाल करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान सभी भक्तगणों ने उन बंग कवि को स्वीकार किया उनको हृदय से लगाया और उनके गुणों का कहते हुए श्री महाप्रभु से भी उन बंग कवि को बाद में मिलाया गया वे सब कवि वे कवि सब कुछ छोड़ करके नीलाचल में रहे और गौर भक्तों की कृपा को ही प्राप्त करते रहे ये हमने तुम्हारे सामने प्रद्युम्न मिश्र का विवर किया कि प्रभु की आज्ञा से श्री प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए श्री राय रामानंद के पास में गई इसी प्रसंग में श्री राय रामानंद की महिमा का गायन किया और श्रीमद महाप्रभु ने राय रामनंद की महिमा का अपने मुख से गायन किया है और इसी प्रसंग के अनुसार प्रस्ताव के अनुसार ये कवि का विवरण भी हमने तुमको दिया और यहां पर श्री स्वरूप दामोदर की जो समीक्षा करने की प्रतिभा उसको दिखाया कि वो कैसे दार्शनिक पक्ष को भी संभाल करके रखते हैं काव्य भई श्रेष्ठ होगा जिसमें चार पक्ष संभले हुए हों पहला दार्शनिक पक्ष या सिद्धांत पक्ष विचार पहला विचार दूसरा वो है भाव पक्ष तीसरा जो बिंब है इमेजेस ली गई वो इमेजेस श्रेष्ठ होनी चाहिए हीन नहीं होनी चाहिए और चौथा कला पक्ष वाणी जब वर्णन की जाए तो उसमें कलात्मकता भी परिपूर्ण रूप से होनी चाहिए तो इन चारों पक्षों को मान विचार पक्ष भावपक्ष बिंब पक्ष कला पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष ये सारे जो पक्ष हैं कला पक्ष व्यक्ति पक्ष एक ही चीज है तो ये चारों पक्ष जहां पर परिपूर्ण है वो ही काव्य श्रेष्ठ होगा यदि सिद्धांत विरुद्ध होगा तो वह काव्य निंदनीय हो जाएगा ये श्री कृष्ण लीला अमृत का सार होकर के विराजमान है इसलिए श्रद्धा करिए ये लीला यही जन सुने गौर लीला भक्ति भक्त, भक्त रस तत्व जाने जो श्रद्धा पूर्वक इन प्रसंगों को सुनेगा उसे श्री लीला तत्व भक्ति तत्व भक्त तत्व रस्तत्व इन सब का ज्ञान उसको होगा और श्रीमंद महाप्रभु की लीला लीला भक्ति भक्तों की महिमा और रस तत्व सब का निरूपण करने वाली है गौर हैरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय